यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वैदाश तं तस्म संहद्माबुद प्रकाशम मु शरण प्रपदे ओ शाति शांति शांति ही शां शंकर्यं केशव पुनः सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद मूर्तिद विभागिनेोम व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम शाति शाति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं तत्वबोध में तत्व विवेक को ब्रह्म ज्ञान का साधन बताया गया ब्रह्मज्ञान के साधनभूत तत्व विवेक के स्वरूप को जानने के लिए प्रश्न हुआ कि तत्व विवेक कह उसका उत्तर दिया गया आत्मा सत्य तदन्य सर्व मिथ्या ज्ञानम एवं तत्व विवेक ये तत्व विवेक है तो इसमें जो आत्मा पद आया, आत्मा पदार्थ विषयक प्रश्न तथा उत्तर द्वारा आत्मा का स्वरूप बताया गया आ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अतिरिक्त हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं के अभिमानी के साथ अवस्था त्रय का जो साक्षी है और अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष तथा अन्य कोष रूपी पंचकोषों का ये पंचकोषों से भी जो अतीत है अलग है तो इन शरीर त्रय से अलग पंचकोषों से अलग अवस्थात्रय साक्षी रूप आत्मा का अपना स्वरूप क्या होगा तो कहा सच्चिदानंद स्वरूप तीनों शरीरों से पृथक अवस्थात्रय का साक्षी पंच कोशातीत आत्मा का अपना निजी स्वरूप है सच्चिदानंद और ये जो सच्चिदानंद है यही आत्मा है तो सच्चिदानंद यह तिष्ट स आत्मा ये कहा अब आत्मा का निरूपण करते समय ये बताया गया था कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अतिरिक्त है तो स्थूल शरीर किसको कहा जाएगा जिससे भिन्न आपको किसी वस्तु को समझना है तो उस वस्तु को पहले समझना जरूरी है जिसकी जिसकी भिन्नता यानि भेद दिखाना है उस भेद के प्रतियोगी को समझना आवश्यक है तो स्थूल शरीर से अतिरिक्त आत्मा को बताया गया अतिरिक्त यानि भिन्न अर्थात तो स्थूल शरीर का आत्मा में बताया गया भेद तो जैसे देवदत्त का भेद है यज्ञदत्त में तो देवदत्त को जानने वाला ही देवदत्त का जो भेद है यज्ञदत्त में उसे समझ सकता है यानी देवदत्त से अलग यज्ञदत्त को जान पाता है उसके लिए देवदत्त का ज्ञान होना जरूरी है ऐसे ही आत्मा के लक्षण में तीन शरीर से अतिरिक्त आत्मा को बताया गया तो इन तीनों शरीरों को समझना जरूरी है तो पहले स्थूल शरीर ना ना शब्द जो है इसका अर्थ पूछा गया कि स्थूल शरीरम किम ये चौथे पृष्ठ पर अंतिम वाक्य है ना कि स्थूल शरीरम किम ये प्रश्न है स्थूल शरीर पदार्थ विषयक इस स्थूल शरीर को समझाने के लिए इस प्र... अर्थात इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये उत्तर वाक्य कि पंची कृत उत्तरवाक्यभूत सत् कर्मजन्यम जायते वर्धते अपक्षियते विनश्यति इति भाव अपक्षीय विनश्यतिष्भु य थूलशरीरम कह शरीर वह है तत्थूलशीरम तो तत ये सरोनाम है तो तत इस सरोनाम से लेना है पंची पंच महाभूत कृतम सत् से लेकर के ष्भाविककारुक्त य यहां तक के वाक्य के अर्थ का परामर्शक है तत्शब्द तो वह स्थूल शरीर है यानी कौन सा स्थूल शरीर कौन है स्थूल शरीर तो कहते हैं यह तो, जो इन चार विशेषता वाला पदार्थ है पूर्व में चार विशेषताएं बताई गई है पहली विशेषता है यानी जितने प्रथमांत पद है ना इस वाक्य में वे सब यत पदार्थ में विशेषता बताने वाले हैं यत शब्द से जिस अर्थ का ग्रहण करना है उसकी विशेषताएं बताते हैं प्रथमांत पद तो पहला है पंची कृत पंच महाभूत ही कृतम सत यहां तक एक विशेषण है दूसरा है कर्मजन्यम तीसरा है सुख दुख भोगायतनम और चौथा है अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते युक्तम इन चार विशेषणों के द्वारा जो विशेषताएं विशेश्ता, बताई गई हैं इन चार विशेषताओं से युक्त संसार में जो पदार्थ होगा उसे स्थूल शरीर कहा जाएगा वस्तूल शरीर है तत्शब्दशेषी कुलनाइन चार विशेषताओं से युक्त पदार्थ वस्तु और उसे कहा जाएगा स्थूल शरीर तो पहली विशेषता क्या है कि पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत कृतम अर्थ है जन्यम उत्पन्नम कार्यम ये सब पर्यावचक तो तो है तो किससे उत्पन्न तो पंचकृत पंच महाभूत ही महाभूत कितने हैं पांच उनके अवान्तर दो भेद हैं सूक्ष्म पंच महाभूत और स्थूल महाभूत सूक्ष्म महाभूतों का पर्यावाचक है अपंचकृत पंच महाभूत तन मात्राएं तन मात्राएं पंच्... अपंचकृत पंचमहाभूत और सूक्ष्म भूत इनको पर्यावाचक शब्द समझना आपका चाहे तन्मात्रा कहो या अपंचकृत पंच महाभूत कहो या सूक्ष्म महाभूत कहो और दूसरा प्रकार है स्थूल पंच महाभूत स्थूल पंच महाभूतों के पर्याय हैं पंचकृत पंच महाभूत पंचकृत पंच महाभूत कहो या स्थल महाभूत कहो या गीता की भाषा में पंच इंद्रिय गोचर कहो पंचचेंद्रीय गोचरा यानी इंद्रिय गोचर ये शब्द है कहां पर गीता में कहा कौन से अध्याय में हा? त्रयोदश क्षेत्र को बताते समय आया है ना महाभूताने अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव इंद्रिया दशे कंच गोचरा इस श्लोक से क्षेत्र को बताना प्रारंभ किया है ना उसमें महा शुरुआत कहां से है महाभूतानि शब्द से तो लेना अपंचकृत पंच महाभूत तन मात्रा गीता के उस श्लोक में एक शब्द आया इंद्रिय और अंतिम शब्द है और शुरू में है महाभूतानि तो इंद्रियगोचर गोचर शब्द का अर्थ भी है पंच महाभूत और वहां महाभूतानी शब्द का भी अर्थ पंच महाभूत निकलेगा तो उसमें महाभूतानी शब्द से लेना सूक्ष्म पंच महाभूत यानी अपत पंच महाभूत उन्हें को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं वो महाभूतानी शब्द से और इंद्रिय गोचर शब्द से लेना आपकी जो बाह्य इंद्रियां है उनका विषय बनने वाली ये जो बाह्य पंचकृत पंच, पंच महाभूत बनने वाले इंद्रियों का विषय बनने वाले तो वो हो गए स्थूलभूत इंद्रिय गोचर शब्द से उन्हीं को यहां पर यानी गीता में जिनको इंद्रिय गोचर कहा उनको यहां पंचकृत पंच महाभूत शब्द से कहा जा रहा है, कहीं स्थूल भूत शब्द से कहा जाएगा तो स्थूल भूत, गोचर पंचकृत पंच महाभूत ये पर्यावाचक संबंध तो इन पांच स्थूल भूतों से जो उत्पन्न होता है महाभूतों का जो कार्य है तो ऐसा अनुय करिए इस विशेषण का य पदार्थ के साथ कि पंचीकृत पंचमहाभूत ही कृतम सत यथ तत् स्थूल शरीरम ये एक विशेषता हो जाएगी कि स्थूल भूतों से जो उत्पन्न हुआ है वह स्थूल शरीर है पहला विशेषण ये बता रहा स्थूल भूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है तो इसका उपादान कारण भी इंद्रियगोचर है ये भी इंद्रियगोचर है स्थूल शरीर भी देखते हैं हम लोग चक्ष इंद्रिय का विषय बनता है चाकसूस है ये पंचीकृत पंच महाभूत किनको कहा जाएगा तो सूक्ष्म महाभूत तो है शुद्ध आकाश शुद्ध वायु उनमें बाकी भूत मिले हुए नहीं है 100 प्रतिशत आकाश ही आकाश है वो सूक्ष्म आकाश अपृत आकाश ऐसे 100 प्रतिशत वायु 100 प्रतिशत तेज जल और पृथ्वी इनमें कोई मिलावट दूसरे भूत की नहीं है केवल वही वही भूत है तो उन्हें उसे कहा जाता है सूक्ष्म आकाश सूक्ष्म वायु सूक्ष्म तेज सूक्ष्म जल सूक्ष्म पृथ्वी ये कहो या शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा और रूप तन मात्रा रस तन मात्रा और शब्द गंधतन मात्रा इन पांच शब्दों से कहा जाएगा या अपीकृत आकाश अपंच वायु ऐसे अपंजकृत जल अपंजकृत पृथ्वी उनमें कोई दूसरे भूत मिले हुए नहीं है शुद्ध पूरे पूरे सौ प्रतिशत वही है और इन्हीं अपचीकृत पंच महाभूतों से आगे आएगा सूक्ष्म शरीर का जब स्वरूप वर्णन करेंगे तो प्रत्येक भूत त्रिगुणात्मक है चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो उसमें प्रत्येक वस्तु में सत्वोगुण रजोगुण तमोगुण रहता ही रहता है इसलिए गीता में भगवान ने ये कहा न कि संसार में ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो त्रिगुणातीत हो गुणत्रय से युक्त ही सारी वस्तुएं हैं आत्मा को छोड़ करके अनात्मक पदार्थ त्रिगुणात्मक ही है तो ये चाहे सूक्ष्म का कहो या स्थूल पंचभूत कहो आत्मा है कि अनात्मा है अनात्मा है अनात्मा होने से त्रिगुणात्मक होगा कोई भी अनात्मा हो उसमें त्रिगुण है तो ये जो सूक्ष्म भूत है पांचों उनके प्रत्येक के दो दो अंश किए जाते हैं आधे आधे विभाग में बाढ़ दो पचास प्रतिशत आकाश एक हुआ दूसरा एक हुआ पचास प्रतिशत आकाश ऐसे दो भाग में विभक्त हुआ बराबर दो भाग कर दिए उसके ऐसे वायु के भी कौन से सूक्ष्म जो है अपीकृत पंच जो है पंचभूत उनके दो दो विभाग तो पांचों भूतों के दो दो विभाग करेंगे तो उनमें से आकाश का वायु का तेज का जो एक विभाग है उसको पूरा का पूरा वैसा का वैसा रखेंगे पचास प्रतिशत पूरा और जो दूसरा जो पचास प्रतिशत है प्रत्येक सूक्ष्मूत का उसके चार भाग कर लो तो पचास के चार भाग करेंगे तो कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत के होंगे साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत एक भाग रहा पचास प्रतिशत दूसरे भाग के चार भाग कर दिए तो वो हो गया चार भाग में विभक्त होने पर साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत ऐसे प्रत्येक भूत का कर दिया दूसरे भाग का चार चार हिस्सा तो साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत हुआ तो प्रत्येक भूत पचास प्रतिशत और साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत के चार भाग <coughs> ऐसे विभागों में आ गया अब ये जो चार हिस्से किए थे दूसरे हिस्से के तो आकाश का जो पाक पचास प्रतिशत हिस्सा था ना पहला वाला भाग उसमें <coughs> वायु तेज और ये र, जल पृथ्वी इनके साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत के एक एक हिस्से को मिला दीजिए आकाश के पचास प्रतिशत भाग के साथ साढ़े बारह प्रतिशत वायु साढ़े बारह प्रतिशत हिस्सा तेज का ऐसे जल का भी साढ़े बारह पृथ्वी का भी साढ़े बारह तो चार साढ़े बारह साढ़े बारह तो पचास हो गया ना तो बाकी चार भूतों का साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत करके हो गया आधा भाग और आधा पचास प्रतिशत रहा आकाश का तो उनको एक बना दिया तो वो हो गया स्थूल आकाश पंचकृत आकाश तो पंचकृत आकाश में पांचों भूत है कि नहीं लेकिन आकाश का 50 प्रतिशत शहर है और बाकी चार भूतों का बराबर बराबर है साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत पांचों भूतों का ऐसे बाकी चार भूतों के भी जो प्रथम अंश हैं साढ़े बारह क्या नाम 50 प्रतिशत पचास प्रतिशत उसमें बाकी चार भूतों के साढ़े बारह साढ़े बारह को मिला दीजिए आकाश का साढ़े बारह प्रतिशत तेज के पचासवें हिस्से में मिला दिया पचास प्रतिशत वाले में ऐसे आपका तेज का भी जल का भी और पृथ्वी का भी तो सौ प्रतिशत वायु का भी हो गया तो उसमें से पचास प्रतिशत वायु और साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत बाकी चार भूत स्थूल वायु है ऐसे बाकी तीन भूतों को भी कर दीजिए तो प्रत्येक भूत के नाम से जिसका पचास प्रतिशत हिस्सा होगा आकाश का यदि पचास प्रतिशत हिस्सा है तो उसे स्थूल आकाश कहा जाएगा पंचकृत आकाश कहेंगे यानी सूक्ष्म भूतों में से जिस भूत का पचास प्रतिशत हिस्सा हो उसी के नाम से स्थूल भूत को जाना जाएगा वही उस नाम से विवरित हो उसी नाम से विवरित होगा तो तीन गुण तो हैं लेकिन आका ये जो पृथ्वी आदि नहीं है वही वही भूत के सौ प्रतिशत अंश है जितनी पूंजी है वो पूरी की पूरी पूंजी अपने आकाश की ही रहेगी वायु की वायु के पास ही रहेगी और स्थूल भूतों में तो मिले हुए रहेंगे 50 प्रतिशत पूंजी रहेगी एक भूत की बाकी चार भूतों की साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत इस प्रकार ये स्थूल भूत बनते हैं इसी का नाम है पंचीकरण वेदांत में एक पंचीकरण प्रक्रिया प्रसिद्ध है ना नंचीकरण यही है कि सूक्ष्म भूतों के दो भाग कर दिए उसमें से एक भाग वैसा का वैसा रखा दूसरे भाग के फिर चार अंश कर दिए चार भाग कर दिए और उन चार भागों को प्रत्येक भूत के पचास पचास प्रतिशत वाला जो आधा अंश है उसके साथ मिला दिया तो पांचों के पांचों भूत हो गए स्थूल पंच महाभूत पंचकृत पंच महाभूत इनको गीता के तेरहवे अध्याय में इंद्रिय गोचर शब्द से कहा गया ये जो स्थूल भूत है पंच इंद्रिय गोचरा पंच इंद्रिय गोचरा ऐसा वहां पद अच्छेद है तो यहां पर भी ये शब्द प्रयोग है ना कि पंची कृत पंच महाभूतई तो पंची कृत का मतलब कृत। पंची कृत कहो कृत कहो स्थूल जो भूत है पंची कृत भूत स्थूल भूत और वो कितने हैं तो पांच इसलिए पंचीकृत पंच कौन तो महाभूत तो पंचीकृत जो पांच महाभूत हैं इनसे जो उत्पन्न हुआ है यम सत यानी इनसे जो जन्य है उत्पन्न हुआ है वह स्थूल शरीर है इसलिए इसे कहा जाता है जब अग्नि अग्निदहादि करते हैं तो जो, व्यक्त, जो व्यक्ति स्वर्गस्थ हुआ उसका स्थूल शरीर यहीं पड़ता पड़ा रहता है फिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो कहते हैं कि वह पंचभूत में विलीन हुआ पंच तत्वों में विलीन हुआ कार्य जो है कारण में विलीन होता है तो पंचभूतों से बना था उन्हीं में लीन हो गया स्थूल शरीर तो ये जो पंच महाभूतों से जन्य है जो वह स्थूल शरीर है कैसे उत्पन्न होता है पंचीकृत पंच महाभूतों से यहां लिखा कि पंचकृत पंचमाभूत ही कृतम सत यत तत् स्थूल शरीरम पंचम्हाभूतों से कैसे उत्पन्न होता हुँ? आप उत्पन्न कर सकते हैं थोड़ी मिट्टी ले लो यही तो पंचकृत पंचम्भूत है जो दिख रहे हैं इंद्रिय गोचर है तो थोड़ी मिट्टी ले लो थोड़ा जल ले लो थोड़ा तेज ले लो थोड़ा वायु ले लो और आकाश तो है ही है सब इनका मिश्रण कर लो तो शरीर बन जाएगा है? तो कैसे कहा कि पंच पंचकृत पंच महाभूतों से बनता है तो ये जो आप अन्न लेते हैं तो इस अन्न के छांदों के उपनिषद में आएगा तीन हिस्से बनते हैं पाचन क्रिया से अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते तीन विभागों में विभक्त होता है अन्न से लेना पूरा पंचकृत पंच महाभूत और वो आपने खाए तो दो विभाग हुए उसके स्थूल त्रेधा तीन विभाग हो गए स्थूल मध्यम और सूक्ष्म स्थूल जो अन्न है और जल है वो तो मूत्र पुरुष बन करके निकल जाता है उनके विसर्जन करने वाली इंद्रियों से मध्यम का बन जाता है ये शरीर और उस मध्यम में भी और सूक्ष्म जो सूक्ष्म अंश बनता, बनता है मन अन्नमय ही सौम्य मनः यहां समझाते समय का मतलब मन को पुष्टि मिलती है स्थूल शरीर को पुष्टि मिलती है मध्यम अंश वही फिर अन्न रस रक्तादि क्रम से सप्त धातु में विभक्त होता है और फिर जैसे भूतों का सूक्ष्म अंश है ना स्थूल एक है सूक्ष्म शरीर और एक है भूत सूक्ष्म एक सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म इन दोनों शब्दों में क्या अंतर दिख रहा है सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म वर्ण तो उतने ही है लेकिन एक में सूक्ष्म शब्द पहले हैं भूत शब्द बाद में है सूक्ष्म भूत कहेंगे तो अपंचकृत पंच महाभूत कहलाएंगे सूक्ष्म भूत शब्द अपंचकृत पंच महाभूत का परामर्शक है ये ध्यान में आया और उसी में से भूत शब्द को पहले ले लो सूक्ष्म शब्द को बाद में रखो तो भूत और सूक्ष्म सूक्ष्म भूत का तो अर्थ समझना अपंजकृत भूत और भूत सूक्ष्म शब्द का अर्थ हैं स्थूल है स्थूलभूत ही लेकिन कैसे स्थूलभूत जो स्थूल भूतों का सूक्ष्मांश है स्थूल भूतों का जो है यानी खाने के बाद जो सूक्ष्मांश बनता है ये कहा था ना वो कहो वो तो वो भी एक प्रकार से प्रत्येक जीव का एक तत्व है जैसे स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के साथ ही ये स्थूल भूतों का सूक्ष्म रूप जो स्थूल शरीर का कारण बनता है वह हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है मनुष्य शरीर को छोड़कर के जीवात्मा जब जाएगी प्रारब्ध समाप्त होने पर तो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर को जब तक किसी स्थूल का आश्रय नहीं मिलेगा तब तक उसमें कोई भी आना जाना आदि व्यापार नहीं होता वजनादि क्रियाएं भी नहीं हो पाती कोई भी क्रिया नहीं होगी केवल सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शरीर के जो सत्रह तत्व हैं ना उनमें से एक भी तत्व बिना स्थूल शरीर स्थूल आश्रय के अपना कोई व्यापार नहीं कर पाता प्राण भी जो श्वासोश्वास लेना रूप अपनी क्रिया है वो स्थूल के आश्रित होकर के ही करता है प्राणन अपानन रूप व्यापार अन्यथा नहीं कर पाता तो इसके लिए इस शरीर को छोड़ करके लोक लोकांतर में जाना है स्वर्ग में जाना हो तो यहां से कितना किलोमीटर की यात्रा करनी होगी स्वर्ग कितना दूर है? है तो उतना किलोमीटर यात्रा करनी है तो सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल का आश्रय लिए एक इंच भी नहीं चल सकता तो इतना लंबा एक किलोमीटर एक, एक इंच भी जो, जो नहीं चल पा रहा है वो इतने सारे किलोमीटर कैसे चलेगा स्वर्ग जाना होगा या ब्रह्मलोक जाना होगा तो तो इसलिए उसके उसे स्थूल की जरूरत होती है उस स्थल को कहा गया भूत सूक्ष्म जिसका आश्रय लेकर के जाता है ना वो शरीर के बीज ब्रह्म सूत्र में बताया जाएगा वही लोक लोकांतर में जाकर के शरीर का कारण बनता है दूसरा जो शरीर मिलना है उसे स्थूल शरीर के बीज कहा जाता है भूत सूक्ष्म कहो स्थूल शरीर का बीज कहो सूक्ष्म शरीर का एक शरीर स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थूल शरीर में जाने के लिए आयतन कहो आश्रय कहो इन नामों से एक कहा जाता है भूत सूक्ष्म को वो भूत सूक्ष्म कोई अपंचकृत पंच महाभूत नहीं है सूक्ष्म भूत शब्द है उनके लिए तो और भूत सूक्ष्म है स्थूल भूतों का ही सूक्ष्मांश और वो जो स्थूल भूतों का सूक्ष्मांश है वह है स्थल पंचभूत ही कहा जाएगा भूतो भूत का ही सूक्ष्म है ना जिस भूत का सूक्ष्म वंश होगा उसे उसके ही नाम से कहा जाएगा एक मुगुट बना है सोने से शीर का आभूषण और एक बना है छोटे से तार को जैसा कान में वो छेदते हैं उसके लिए मान लो तो तार भी तो सोना ही है सहसा आंख से दिखना भी मुश्किल कई एक ऐसे छोटे छोटे तार बनाते हैं आ, सोने के जिससे गुदते हैं वस्त्र भी बनाते हैं सोने से लोग साड़ियां बनाते हैं तो इतने मोटे मोटे सोने के तार से बनाएंगे तो मोड़ना मुश्किल हो जाना और उसको फोल्ड करके रखता है का मतलब बहुत सूक्ष्म धागों के तरह उसके एक करने पड़ते होंगे ना सोने के आ, धागे जैसे बनाने पड़ते होंगे तब जाकर के उससे उससे बने वो धागे जितने वो भी सोना ही है और मुगुट भी सोना है लेकिन दोनों की स्थूलता में अंतर है ना लेकिन है सोना है ऐसे बिल्कुल जो बना बनाया इतना बड़ा राजभोग रखा है आपके थाली में और एक उसका सूक्ष्म अंश है तो दोनों में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा लेकिन कहा जाएगा भूत सूक्ष्म नाम से ही यानी भूत नाम से ही पंचकृत पंचभूत नाम से ही वो जो भूत सूक्ष्म है उसे यहां पर लेना पंचकृत पंच, पंच महाभूत शब्द से भूत सूक्ष्म को जो आज मनुष्य शरीर के रूप में परिणत हुआ है कल मनुष्य शरीर नहीं रहेगा प्रारब्ध समाप्त तो होने पर तो इसमें से सूक्ष्म शरीर निकलेगा जिन स्थूलभूतों के सूक्ष्म अंश के आश्रित होकर के उन स्थूलभूतों के सूक्ष्म अंशों को यहां पंचकृत पंच महाभूत शब्द से लेना और उन्हीं से यह स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, बनता इस शरीर को धारण करते समय भी जब पूर्व शरीर था उसमें से वो भूत सूक्ष्म आपके सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर उसी के अंदर रह करके इस शरीर में आया माता पिता के माध्यम से और फिर ये स्थूल शरीर बना है यहां से भी वो भूत सूक्ष्म को निकाल करके जीवात्मा अपने साथ ले जाता कैसे ले जाता है इसके लिए गीता के पन्द्रह अध्याय ने कहा शरीरम यद अवापनोति यहामतीश्वर गृही तेता संयाति वायुर्गंधान इवा सियात ये जो सूक्ष्म शरीर अंतपाति सारे तत्व और इनका आश्रय भूत भूत सूक्ष्म इनको अपने साथ ही शरीरांतर ग्रहण करने के लिए जीवात्मा ले जाती है जब ले जाती है तो वो जो सूक्ष्म अंश हैं, भूत सूक्ष्मों का वो फिर वहां जाकर के स्थूल शरीर का रूप धारण करता फिर स्थूल शरीर जैसा ही बनता है तो तत्त भूत सूक्ष्म के जो तत्व क्या नाम सूक्ष्म भूत शरीर के जो तत्व है इंद्रिया उनके गोलक बनने पर वहां वो अपने अपने गोलकों में स्थित होकर के कार्य करना प्रारंभ करता है तो अभी तो इतना समझ लो कि उस भूत सूक्ष्म से उत्पन्न हुआ है जो पंचकृत पंचमा भूतों से का अर्थ है भूत सूक्ष्मों से उत्पन्न हुआ जो यह शरीर है उसे स्थूल शरीर कहते हैं और कैसा है तो कर्मजन्यम ये स्थूल शरीर चौरासी लाख प्रकार के हैं ना चौरासी लाख प्रकार के स्थूल शरीर में से किसी को देवता का शरीर किसी को ऋषियों का शरीर किसी को मनुष्य का शरीर किसी को पशु का शरीर ये अलग अलग शरीर क्यों मिलता है? तो कहता है हमारे ही अपने द्वारा पूर्वकृत जो कर्म है प्रारब्ध बन करके सामने आए हुए यहां कर्म शब्द से लेना प्रारब्ध कर्म कर्म कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार का वो तीन प्रकार है संचित प्रारब्ध और क्रियमान संचित हैं इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से हमने इतने सारे कर्म करके रखे हैं कि अरबों की संख्या में पड़ा हुआ धन है जैसा ऐसा अरबों की संख्या में वे कर्म हैं पहले के किए हुए उनमें से थोड़ा सा हिस्सा एक जन्म में जितना जिस जिसका फलोप करना है उतने को अलग निकाल ले और बाकी जो बचा है पहले का किया हुआ वह संचित और जो उसी सं, सं, में से थोड़ा सा अलग फल भोगने के लिए जो हमारे साथ आया है उसे कहा गया प्रारब्ध कर्म तो यहां कर्म शब्द से लीजिए प्रारब्ध कर्म और उस प्रारब्ध कर्म से जन्य है प्रारब्ध कर्म से जो जन्य है तो कर्म जन्यम यत तत स्थूल शरीरम ये दूसरी विशेषता हुई स्थूल शरीर की पहली विशेषता हुई स्थूल भूतों से उत्पन्न हुआ अब स्थूल भूतों से भी किसको लिया गया भूत सूक्ष्म रूप जो स्थूल भूतों का ही एक अंश विशेष है उस अंश विशेष को जैसे कर्म शब्द तो सामान्य तीन प्रकार के कर्म को बताता है ना संचित प्रारब्ध और क्रियमान ऐसे पंचीकृत पंच महाभूत शब्द भी बताएगा स्थूल जो अंश है स्थूल भूतों का मध्यम अंश है उसको भी और सूक्ष्म अंश को भी लेकिन यहां पर जब शरीर का शरीर के कारण के रूप में लेना है तो पंचकृत पंच महाभूत शब्द स्थूल शरीर के कारण बने हुए जो भूत सूक्ष्म है उनका परामर्शक होगा जैसे कर्म शब्द प्रारब्ध का मात्र परामर्शक हुआ ये शरीर आपका स्थूल शरीर प्रारब्ध से जन्य है और तीसरी विशेषता है सुख दुख भोगायतनम तो प्रारब्ध का प्रारब्ध एक प्रकार से कुछ पूंजी है आपके पास उसमें से पूरा जीवन यापन करने के लिए आपके पास यदि पांच करोड़ हैं तो एक हाथ दो करोड़ का क्या करेंगे मकान बनाएंगे दो तो तीन करोड़ या तो किसी काम धंधे में लगाओगे या अपना पूंजी रख करके उसके ब्याज से अपना जीवन यापन करोगे ऐसे ही प्रारब्ध कर्म में कुछ अंश स्थूल शरीर का जनक बन जाता है कर्म कर्मजन्य में जो कहा गया प्रारब्ध प्रारब्ध के कुछ हिस्से ने स्थूल शरीर को उत्पन्न किया और स्थूल शरीर कैसा है प्रारब्ध से ही जन्य जो सुख दुख है वो भी कर्म का फल है ना सुख दुख पुण्य कर्म का फल है सुख पाप कर्म का फल है दुख तो ये जो प्रारब्धगत पुण्य पाप का फलभूत सुख दुख है उसका अनुभव जीवात्मा को सब जगह नहीं होता व्यापक है यद्यपि लेकिन सब स्थान पर नहीं होता शरीर में रह करके ही कर पाता है इसलिए शरीर को कहा जाता है भोगायतन भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख का अनुभव सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग सुख का साक्षात्कार या दुख का साक्षात्कार भोग कहलाएगा और वह साक्षात्कार जिसमें रह करके जीवात्मा को होता है उसे कहा जाएगा भोग आयतन आयतन शब्द का अर्थ तो होता है आश्रय किसका आश्रय तो सुख दुख भोग का भोग शब्द का अर्थ यहां पर लीजिए सुख दुख का प्रयोग होने कारण अनुभव साक्षात्कार तो सुख या दुख का साक्षात्कार जीवात्मा को जहां रह करके हो रहा है उसे कहा जाएगा सुख दुख अन्यतर सुख दुख भोगायतन और तो ये जो सुख दुख भोगायतन है जो सुख दुख का अनुभव कहां रह करके करता है शरीर में इसलिए शरीर को कहा जाएगा कर्म के फलभूत सुख दुख के अनुभव का आश्रय जो इस संसार में वस्तु है उसे कहा जाएगा स्थूल शरीर ये तीसरा विशेषण है और चौथा है ये एक अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति शरीर में जो छे विकार होता है उन छे विकारों को बताने वाला एक स्मृति वाक्य है आपस्तंभ नाम की एक स्मृति है और आपस्तंभ स्मृति का यह वाक्य है भाव विकारों को बताने वाला भाव कहते हैं भावात्मक पदार्थों को शरीर भावात्मक है कि अभावत्मक है भावात्मक है तो शरीर आदि भाव रूप पदार्थ में रहने वाले जो छह विकार है पहला विकार है अस्ति ये जायते पहले को कहा जाएगा जायते यहा क्रम थोड़ा आगे पीछे हुआ है तो जायते उत्पन्न होता है यानी उत्पत्ति कहो जन्म कहो ये एक विकार है जायते शब्द के द्वारा बताया गया यद जायते तत् स्थूलम शरीरम जो उत्पन्न हो जाए उसे स्थूल शरीर कहते हैं यानी जन्म रूप विकार से युक्त जो होगा उसे कहा जाएगा स्थूल शरीर और फिर अस्थि को लगा दो जायते के बाद अस्थि का अर्थ है सत्ता स्थिति स्थूल शरीर के उत्पत्ति से पहले स्थूल शरीर की सत्ता नहीं है अभाव है वो कौन सा अभाव है वस्तु के उत्पत्ति से पहले जो वस्तु का अभाव उसे कहा जाता है प्राग अभाव वो कब से है वो अनादि है प्राग अभाव का लक्षण है अनादि अनादिश प्राग अभाव जो अनादि है लेकिन नष्ट होता है अभाव चार प्रकार का होता है ना प्राग अभाव, धोंसा अभाव भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत भाव। उनमें से दो अनित्य है अभाव और दो नित्य है प्राग अभाव और धोंसा भाव अनित्य है और आपका ये जो है अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव ये नित्य है ये दोनों दो नित्य दो अनित्य है उसमें से प्राग अभाव अनित्य है अनित्य किसको कहते हैं जो ध्वनुष का प्रतियोगी हो या प्राग अभाव का प्रतियोगी हो यानी जो उत्पन्न होगा वो भी अनित्य और जो नष्ट होगा वो भी अनित्य प्राग अभाव उत्पन्न तो नहीं होता लेकिन नष्ट होता है इसलिए अनित्य है और ध्वंस नष्ट नहीं होता लेकिन उत्पन्न होता है इसलिए उसे कहा जाएगा अनित्य किसको ध्वंस को हो। उत्पन्न होने के कारण अनित्य है और प्राग अभाव नष्ट होता है इसलिए अनित्य है तो ये जो अस्थि शब्द से बताया गया उत्पन्न होने के बाद जिसकी सत्ता है उत्पत्ति से पहले अभाव रूप है तो ये उत्पत्ति के बाद जो शरीराधि कार्य रूप पदार्थ में अस्तित्व तो दिखता है वो विकार है उसे विकार कोटि में लिया जाता है फिर रात वर्धते विपरीणमते अक्षीयते विनश्यति इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल ओम ओं पूर्णमद पूर्णमीदर्पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओ ओम शांति शांति शाति